तो कुछ वरदान मांग ले।, तो ले, ले तो नहीं गुरु जी से आज्ञा ले आऊ गए गुरु जी से वरदान मांगने के गुरु जी भगवान रहे आए वरदान मांगने का आग्रह कर गुरु ने कहा जहाँ नारायण को कहे तो, कि जो तो गुरु ने कहा जहाँ नारायण को जो तो अच्छा नारायण तो नहीं है लेकिन नारायण की जगह खड़े रहकर पूजा सामने देखता गुरु जी और नारायण दोनों साथ कभी नारायण गुरु होकर देख रहे हैं कभी गुरु नारायण होकर देख और गुरु जी की वो आंख गोद और आंखे साम शुरू हो गया और गुरु अपने संकल्प से मूल स्वरूप में आ गए कभी गुरु दिख रहे हैं तो कभी उसी जगह नारायण दिख रहे हैं और तो कभी दोनों दिख रहे हैं अब शांति पक्ष होता है गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए बलिहारी गुरु देव की जो गोविंद ऐसे ऐसे कोई माई के लाल सत शिष्य होते हैं दुनिया के सारे धर्म धर्म ग्रंथ मत मजहब रसातल में चल जाए समुद्र में बांध दी जाए तो भी धर्म फिर से प्रकट होगा एक धरती पर सद्गुरु दोनों ज्ञानी हो और एक सत्य हो तो उसके ऊपर कृपा करता हुआ गुरु जो बोलेगा वो शास्त्र बन जाएगा एक सतगुरु और एक सत्य हो धर्म फिर से प्रकट हो जाएगा वो एक आनंद बार बार ऐसा कहते हैं विवेकानंद ने तो यहाँ तक किया तुम देवी देवता भगवानों को मानते रहो सूरज भी भगवान है कोई शक नहीं है लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं मिटाता हृदय आनंद नहीं बरसाता, तुम मनुष्य शरीर में हो तो तुम्हारे लिए मनुष्य रूपी सदगुरु रूपी भगवान ही तुम्हारे अज्ञान को मिटाएंगे पाप पाप को मिटाएंगे हृदय में आनंद भरेंगे सदगुरु भगवान की जगह है तुमको वैंकुट के भगवान को धन्यवाद प्रणाम लेकिन वैंकुट के भगवान की महिमा भी तो सदगुरु बताएंगे आकुंठित तो मती होगी तभी तो हृदय तुम्हारा वैंकुट होगा चाहे कैलाश के भगवान को मानो भले मानो सदगुरु मनाने नहीं करते शास्त्र मनाने नहीं करते लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि इन सब भगवानों को मानने का फल यह के सदगुरु भगवान ने एक और एक में सब भगवानों का भी वास्तविक स्वरूप तुम्हें पता चले और अपना भी वास्तविक स्वरूप का पता चले और सदगुरु के भी वास्तविक स्वरूप का पता चले तो लगेगा सब एक और एक में सब तब तुम्हारे सार में है सामर्थ्य सतगुरु की कृपा नास्तिक को बना देती सतगुरु तू मेरा हृदय छोड़कर कभी न जाना ज्ञानेश्वर जी कहते हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदैव निवास करना गुरुकृपा तू सुख हृदय को हरा भरा करने वाली सुख हृदय को सुख शांति से सींचने वाली गुरु कृपा तू मेरा हृदय छोड़कर कभी कहीं न जाना हे गुरुकृपा असाधक में तू साधना भरती है अभक्त में तू भक्ति भरती है ख में तू विद्वता भरती है असह में तू परम सहायता लेकर विराजती है गुरु कृपा तू मेरे हृदय का चाय ना हो मेरे हृदय का प्रेम कम नहीं फिर भी मेरे हृदय में आकर निवास करना और गुरु कृपा मैं तेरे चरणों में प्रीति करूं ऐसा मुझे बना देना मैं सतगुरु का सत्य शिष्य बनू और मेरा सब कुछ मेरे सतगुरु की सेवा में लग जाए मैं मर तो मेरे शरीर का भी बाष्पीभूत जो जल है मेरे गुरुदेव के बगीचे में बरसे मेरी सेवा हो जाए मेरे खाक गुरु के बगीचे में खाद के काम आ जाए मेरा उतरे तो गुरु जी के जो जूते बन जाए गुरु कृपा जीते दिन जी तो मैं गुरुदेव के काम हूँ लेकिन मेरा शब्द भी मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरे गुरुदेव के काम आ जाए मेरा मन मेरे गुरुदेव के काम आ जाए मेरी के मेरी मति मेरे मेरे गुरुदेव गुरुदेव के के काम काम आ आ जाए जाए गति फिर मैं नहीं बचूंगा गुरु तत्व ही रह जाएगा मेरा गुरु स्वरूप ही प्रगट हो जाएगा हे गुरु कृपा तुम मेरा हृदय छोड़कर कभी कहीं न जाना मैं जन्मो से भटका हुआ युगों से अटका हुआ, हजारों बार ऐसे ही मर गया पैसे कट्टे कट कठ करे छोड़कर मरा पुत्र परिवार बना बना कर मरा कु का बेला सजा सजा कर मरा अब की बात में गुरु मैं होकर मर जाऊ ईश्वर मैं होकर मर जाऊ तो ईश्वर और गुरु में मिल जाऊंगा गुरु कृपा मेरे चित्त को गुरु कर दे ईश्वर मैं कर देता भोगी भोगो में मरता है मोही मोह में लेकर मरता है मैं तो गुरु कृपा लेकर जीव गुरु प्रसाद में जीव गुरु रस में जीव और गुरु रस में ही मर जाओ गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो ज्ञान के सागत से स्वामी अब निर्मल का घर भर ले दो सिर पर छाया घोर अंधेरा विकारों का पाप काप का अंधेरा कोई। के संग में जाता हूँ तो वो अच्छा लगता है और के संग में जाता हूँ तो ये सच्चा लगता है भोगियों के संग में जाता हूँ तो हृदय में छुपा हुआ भोग आकर्षण मेरा विवेक दबा देता है के संग में जाता हूं तो छुपा हुआ मोह प्रकट हो जाता है फोटो तो लेकर घूमता हूं कुटुंबियों के अगर सतगुरु के द्वारा आता हूं तो छुपा हुआ कुछ सत सतकर्म मेरा प्रकट होने लगता है सतगुरु की कृपाओ से उभार लेती है सूझित न राह कोई सिर पे छाया घुर अंधेरा जितना ही राह कोई ये नैन मेरे और जो नैन है लेकिन तेरी कृपा की जोत जागी जोत ये नैन मेरे और जोत तेरी इन नैनों को भी बहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी गुरु कृपा के सागर से स्वामी अब निर्मल दागर भरने दो गुरुदेव बया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो द्वार तुम्हारे जो भी आया हुआ सो एक ही पल में इस दर पे हम भी आए हैं इस इस दर पे गुजारा करने इस भक्ति के द्वार पर ध्यान के द्वार पर गुरु कृपा के द्वार पर अंतरात्मा के द्वार पर मेरे चित्र को गुजारा करने दो मेरा मन वही टिका है गुरुदेव दया कर दो मुझ पर उसे अपनी शरण में दे दो ये संसार सागर बड़ा गंभीर है। बड़े बड़े दिश मार खान अपनी चतुराई से डरना चाहते थे पत्थर बांध कर अहंकार का वे डूब गया ती नहीं चला तो फूटी नाव लेकर कोई दरिया पार करने चले साधना और गुरु भक्ति के बिना का ही नहीं चला का ये उदी मुझे तरने दो ये नाव मेरी और हाथ तेरे मुझे भाई सागर से तरने दो ये नाव मेरी और हाथ तेरे गुरु कृपा तेरे हाथ गुरुदेव तेरे हाथ होले से की नाव कहा जाएगी बिना शद वाली नाव कहा जा सकती गुरुदेव तेरी कृपा का हो हाथ तेरी करुणा कृपा के हो हे गुरु कृपा ये नाव मेरी और हाथ तेरे मुझे भाव सागर से तरने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल दागर भरने दो गुरुदेव कृपा कर दो मुझ पर गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे भाव सागर से तरने दो चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो मर भी गए तो देंगे दुहाई डूब भी गए तो देंगे दुहाई चलो गुरु के हाथ से ही डूब गए तो भी तर भी गए तो भी भी तुम्हारे हाथ से डूब गए फिर भी तर गए दुर्जन की करुणा बुरी भलोसाई को दास सूरज जब गर्मी करे तब की गुरुदेव तुम्हारी भी परुना से तुम्हारा फटकार भी करुणा से तुम्हारा प्रेम भी करुणा गुरुदेव दया कर दो मुझे गुरु कृपा तुम राधा हृदय छोड़ कर कभी मत जाना कभी मत जाना कभी मत जाना ही रहता है वो ही परिवार के लिए रोता है हर जन्म में रोता ही रहता है अहंकारी पद के लिए रोता है रोता ही रहता है लेकिन जो गुरु कृपा और भगवान के लिए रोता है उसका रोना भी मुक्ति बन जाता है रोना भी हृदय को पावन कर लेता है ये पावन गुरु कृपा चाहे तिरा दो चाहे डुबालो चाहे हसा दो चाहे रुला दू मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे मुझे भाव सागर से तरने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी निर्मल जा भर दे दो गुरुदेव दया कर दो मुझ पर हे दयालु हे में प्रविष्ट होने वाली गुरु हे गुरु दृष्टि तू मुझ पर बरसना ऐसा भी दा देना कि मैं न रहूँ तू ही तू रह जाए मेरा गुरु तत्व ही प्रगट हो जाए मैं ऐसा गुरुदेव को स्नेह करूं स्नेह सरिता में मेरा मैं डूब मरे और गुरु का मैं प्रगत हो जाए अहम ब्रह्मास्मि अस्मी हो जाए जीव वो अस्मी डूब मरे मैं पापी हूँ मैं पुण्य आत्मा हूँ ये सब मेरा डूब जाए मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है मैं गुरु का हूँ गुरु मेरे और फिर बाद में मैं मिट जाए गुरु तत्व भगवान तत्व ही रह जाए हे गुरु प्रभा तेरा आदर से हम आवाहन करते हैं हे श्रद्धा देवी प्राता श्रद्धा में हम वेद भगवान कहता श्रद्धा का आवहन करो मध्यम काल श्रद्धा का आवन करो श्रद्धाहीन मनुष्य तो पशु से बदतर है। श्रद्धा जिसके में रहती उसको बना देती है। श्रद्धा निर्बल का बल भी है और बलवान का संबल भी है ज्ञानेश्वर कहते है कि हे गुरु कृपा हे श्रद्धा देवी तू मेरे हृदय में कायमी निवास करना मैं फिर भी इसे बनाते, बनाते निवास करना प्रभु तेरी जय हो दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ तुमने कृष्ण होकर अर्जुन की रथ की डोरी हाथ में संभाली थी मेरे आत्मा कृष्ण है मेरे मेरे इंद्रियों की दूरी गुरु कृपा तू संभालना ऐसे मेरा मन मेरी मति मेरी इंद्रियां गलत रास्ते जाए तो हे गुरु मंत्र हे गुरु कृपा तू मेरा रस्सी खींचना लगा कि मुझे सही रास्ते चलाना है गुरु कृपा मैं कहीं मंजिल न भूल जाऊं कहीं लक्ष्य न भूल जाऊं कहीं रास्ता न भटक जाऊं हे गुरु कृपा तू मुझे सदैव प्रेरणा देना गुरुजी जी अमारी संभाल लेजो दिल ने दो दे जो, फिरत फिरत प्रभु आयो परियो तू तो शरण आये नानक की प्रभु बेहनती तू अपनी भक्ति लाए हे प्रभु तू अपनी भक्ति दे दे हे गुरुदेव तू तु अपनी कृपा दे दे, हे दे। मेरे विकारो को तू लदाम से नियंत्रित कर देना हे दयानिधे दे। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में इस दर पे हम भी आए हैं अब तू हृदय दर तक ले जाना अपने द्वार तक पहुंचाना हे गुरुदेव तेरे अनुभव तक हम पहुंचे तो पल में पार हो जाएंगे हमारा संयम रहेगा श्रद्धा रहेगी तो पल भर में तू पार करने में सक्षम है हे गुरुदेव दिन कमाइये नान का मैं साधा जी ऐसा नहीं चाहते गुरुदेव हम तो कमाई करेंगे लेकिन मेरे इंद्रियों की बाग ड गुरु कृपा तुम संभाला गुरुदेव तुम संभाला मुझे अपनी चतुराई पर भरोसा नहीं लेकिन गुरु मंत्र आरोप और गुरु कृपा पर भरोसा है जब जब मैं फिस लूँगा तो गुरु कृपा की लगा मुझे खींचेगी गुरुदेव गुरु, गुरु मंत्र मेरी रक्षा करेंगे गुरुदेव मैं अपनी औश्य तो तुम्हें समर्पित हो रहा हूँ लेकिन मन बेमानी करे तो ऐसी तुम संभालने में मुझे सहयोग करना गुरुदेव शांति आत्म शांति पवित्र शांति गुरुकृपा में विश्रांति हरिकृपा में विश्रांति आत्मकृपा में विश्रांति चित्त की विश्रांति के बिना सामर्थ्य नहीं प्रकट होता है गुरुकृपा ने कहा पत्र, चित्त की शांति बिना सामर्थ्य नहीं प्रकट होता है निर्भयता के बिना सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं होता है और आत्मीयता के बिना सुख का नहीं प्रागत होता है। हे हैत्स्य ध्यान के द्वारा वो शांति पाया कर शांति पाया कर, कर। गुरु के साथ घर के निर्भयता बढ़ाया कर सत्कर्म से निर्भयता बढ़ेगी जब ध्यान से सेवा से निर्भयता बढ़ेगी पुत्र और सब में मेरा आत्मा है तब तो मेरे गुरु का वास ऐसा समझने से आत्मिता बढ़ेगी आत्मिता से सुख बढ़ेगा निर्भयता से सामर्थ्य का सतुपयोग होगा सामर्थ्य यह है कि मिली हुई परिस्थिति का गुरु न करे सुख आए तो उसका सत उपयोग कर उसको बाट और दुख आए तो सत उपयोग कर संसार से वैराग्य करने के लिए वासना मिटाने के लिए दुख आता है को नियंत्रित करने के लिए सुख आता है हे पुत्र तू अपना सामर्थ्य बढ़ा सुख मिले तो बांटना सीख, अब दुख मिले तो वैराग्य करना सीख, इन दोनों वस्तु का सदुपयोग करेगा गुरु कृपा कर तो तुझे गुरु तत्व का साक्षात्कार अवश्य करा दूंगी शिष्य को कुंजी मिल गई, शिष्य ने दाँत बाँध ली और बार बार पुरुषार्थ करके दे वो शिष्य में ऐसी सत्यिष्य हुआ और सत गुरु में से सत शिष्य में से सत गुरु का तत्व का साक्षात्कार करके शांपक के नाई वे अमर पद को पाल लिया धन्य है शांतिपक की गुरु भक्ति जिस जीवा पर पन्न ज्ञान की वह अमृत बरसाती हैं जिस जीवा से ब्रह्म ज्ञान का अमृत बरसता है उस जीवा पर सा का नाम सा दीपक कितना भाग्यशाली रहा होगा संतों की जीवा पर बेटा तेरा नाम रहेगा आजकल के लोग तो गाते हैं चिल्लाते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना व्यक्ति तेरा नाम रहेगा ऐसा गाने वाले भी मर जाते और नाम जिनका है उनका भी मिट जाता है लेकिन शांति पक् शबरी का नाम तो संतों की विवाह पर भी गुनगुनाता है कितना सौभाग्य होगा चार आदमी ने नारा पुकार दिया जब तक सूरज चांद रहेगा राकेश तेरा नाम रहेगा पूछड़ा तेरा नाम रहेगा फलाना तेरा नाम रहेगा इसमें आदमी अपने को अमर मांगले वो बेवकूफ है अमर तो वो होता है जिसको गुरुकृपा पच गई और अमर पद का साक्षात्कार हो गया अमर हैीा अमर है, है संदीपक अमर है जिसने अमर पत्व का प्रसाद पा लिया मरने वाले शरीर में अमर आत्मा का ध्यान धर लिया वह अमर है बाकी नारे पुकारने से अगर कोई अमर हो जाए तो बुन्दा भी पैसा देकर अपना नारा पुकरवा देगा और अमर हो जाएगा ऐसी आर्टिफिशियलता अमर में काम नहीं आती है अमर आत्मा परमात्मा का साधन ज्ञान ध्यान पाने वाले ही वास्तविक में अमर सुख पाते हैं और अमर हो जाते हैं गुरुकृपा तो शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा ईश्व कृपा शास्त्र कृपा गुरु कृपा और आत्मकृपा ऐसे किसान कितना भी बे कितना भी पानी पिलाए खात दे लेकिन सूर्य नारायण का प्रकाश न मिले तो किसान की मेहनत फालतू मेघ न बरसे और जल न मिले तो किसान की मेहनत फालतू बीज न मिले अथवा खात न मिले तो किसान की मेहनत फालतू ऐसे किसान कुछ भी न करे तो ये तीनों चीजें भी तो काम नहीं आती सूर्य का प्रकाश भी है बरसात भी है बीज भी है खाद भी है लेकिन किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो क्या बोलेगा क्या पाएगा किसान कोशिश करता है ये आत्म कृपा है बीज खाद ये शास्त्र कृपा है जल ये ईश्वर कृपा है और सूर्य के किरण ये गुरु कृपा है ये चार प्रकार की कृपा है सूर्य नारायण की कृपा जल वृष्टि की कृपा बीज आदि की कृपा तो उसी को महसूस होती है जो किसान पुरुषार्थ करता है देता है। ऐसे ही आत्म कृपा जिस पर जो अपने आप ऊपर कृपा करता है उसको ये तीन कृपाएं प्राप्त हो जाती है ईश्वर कृपा गुरु कृपा और शास्त्र कृपा इन कृपाओं में कोई आवरण नहीं है अनावरण बड़ा सही है बीज खाद में तो आवरण है पैसा नहीं है तो नहीं मिलता लेकिन ईश्वर का कृपा शास्त्र का कृपा गुरु कृपा किसी आवरण से रुकी नहीं है वो अनावरण बरसती है वो सब पर समान रूप से बरसती है फिर जो जितना पुरुषार्थ करे बरसात बरसती है फिर जितना खेड़े जितना ज्यादा जमीन रखे सूर्य के किरण बरसते हैं जितना ज्यादा खेड़ करे ऐसे शास्त्र ईश्वर और गुरु उनकी कृपा अनावरण है हम कितना खेलते हैं हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, हम कितना उनके हा में हाथ मिलाकर कदम आगे बढ़ाते हैं। उस पर सारा आधार दारो है अपने को सतकर्म में सतसंग में सतसिमर में लगाना ये आत्म कृपा है ये अपने आप पर जब कृपा करता, करता है जीव तो गुरु कृपा उसको महसूस होने लगती है जो सत्संग में नहीं आगा, आएगा सतकर्म नहीं करेगा कोई न कोई सतकर्म तुम्हारा अंतर्यामी ईश्वर को पसंद पड़ता है तब तुम्हें सत्संग में आने की रुचि होती कोई न कोई सतकर्म अथवा सेवा तुम्हारा पसंद पड़ता है गुरुदेव को तब गुरु की कृपा तुम्हारे हृदय में अपना रंग जमाती गुरु की कृपा रंग जमाती हुए कैसे पता चले बाबा जी? गुरु की कृपा ने रंग जमाया तो ये पता चलेगा कि गुरु के दर्शन मात्र से अंतर कण आनंदित आंदोलित और पुलकित होने लगेगा अष्ट सात्विक भाव में से कोई न कोई भाव प्रकट होने लगेगा जैसे दासी पुत्र का संत दर्शन से हृदय परिवर्तित हो गया और वो दासी पुत्र में से बदलकर देव ऋषि नारद बन गए महिया लुटारा का हृदय परिवर्तित हो गया महिया लुटारा में से बाल्मी ऋषि बन गए ऐसे ही गुरुकृपा हमारे अंत कणकु विभेद परिवर्तित करती है। बालिया ने गुरु की बात मान ली और लग गया साधन में लग गया तो लग गया जितना अपने ऊपर कृपा करके गुरु के बताए हुए साधन में लग जाता है उतना ही रहस्य अपने आप प्रगट होने लगता है जैसे गुरु भक्त पूरण पूरा वो कोई खास आदमी नहीं था बुद्धू मूर्ख गरीब लाचार मोहताज बचपन में ही पिता मर गए विधवा माँ का पुत्र माता माताजी आटे की चक्की चलाती अपने हाथों से किसी के घर के बर्तन मांझती और बालक का पोषण करती एक बार एक जी महाराज के दर्शन करने गई और आश्रम में बनी थी। एक नाथ जी महाराज के आश्रम में खूब वैभव था महापुरुषों के चरणों में वैभव हो संपदा होती है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भोग और मोक्ष के काम समाज और साधन के काम आती और पापी पामरों के पास संपदा होती है तो समाज का शोषण और बम बनाना और समाज का खून पीकर अपना अहंकार दिखाने के काम में आती है और महापुरुषों के पास संपदा होती है तो गरीब गुरु का पेट अन्न धन से और साधकों का दिल भगवान की भक्ति और ज्ञान से भरने के काम में आती है वो जमाना था कि ऋषियों के आश्रम में संतों के आश्रम में इतनी सारी संपदा रहती थी कि कभी राज्य कंगाल हो जाता राजकोष खुद जाता तो आश्रम से गुरुकुल से राजकोष को लोन मिलता था अभी तो ऐसा अभागा जमाना आ गया है कि लल्लू पंजी ऑफिसर बन जाते और संत के और संत के आश्रम के ऑडिट करने का अधिकार उनके हाथ में आ जाता है जयराम जी की अंधा समाज होता है और अंधी मती का ऑफिसर होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है